खोल लीजिए ध्यान के लिए शरीर की सम्यक स्थिति का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि प्राय व्यक्ति सामान्य स्थिति में हमारे सामने आएंगे दरवाजा खोल दीजिए एक मिनट रुकी या तो थोड़ा पंखा चला लीजिए या एक तो खिड़की खोल पर ये मच्छर भी आ रहे हैं इधर इससे तो खोल लीजिए थोड़ा इनको इसको भी खोल लीजिए पूरा कर सब पंखे रहने दीजिए कुछ पंखे कुछ पंखे तो जो व्यक्ति हमारे सामने ध्यान करने के लिए आएंगे उनकी शारीरिक स्थिति ध्यान के अनुरूप बन सके उसके लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आसन के रूप में करवाई जाएंगी वो आप लोग पहले देखेंगे और मैं कुछ वर्णन भी बताऊंगा फिर आप लोगों को भी करके उसका अनुभव लेना है जो साधक साधना के लिए आएंगे उनके मन को भी हमें ध्यान के लिए तैयार करना है जो आसन सूक्ष्म क्रियाएँ हम करवाएंगे वो इस रूप में इस तरह से कि उसका मन भी इस तरफ आ जाए और मन और शरीर का परस्पर सामंजस्य भी अधिक बने तो सबसे पहले उनको खड़ा करके ब्रह्मचारी खड़े हो जाइए आप लोग देखिए और फिर आपको भी करना है बाद में तो ताड़ासन श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे हथेलियाँ ऊपर की तरफ बिना झटके के सीधा ऊपर तक सांस भरते जाएं दोनों हाथों को मिला लें हाथों को ऊपर की तरफ हथेलियों को करके ऊपर खींचें जो संतुलन रख सकते हैं तो पंजे भी उठाएंगे नहीं तो बिना पंजे उठाए अब सांस को छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे रखते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए ध्यान करने वालों को ये बताना है कि वो मन को अपने शरीर पर ही रखें इस क्रिया को करते हुए शरीर में जो भी प्रभाव आ रहा है उसको अनुभव रखें मन को शरीर पर केंद्रित करवा दे दूसरा त्रिकोणासन पैर को थोड़ा सा फैला लीजिए दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे धीरे धीरे और बाई तरफ झुकेंगे गर्दन भी झुकेगी और ये करने के बाद में शरीर की स्थिति में लाके ढीला छोड़ देना है उसको गर्दन भी ढीली छोड़ देनी है हाथ भी ढीला छोड़ देना है सांस भरते हुए वापस धीरे धीरे हाथ से सांस सांस भरते हुए ऊपर लेंगे और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस को निकालते चले जाएंगे पूरी स्थिति में पहुँच के शरीर को ढीला छोड़ दें गर्दन कमर सांस भरते हुए वापस आए धीरे धीरे और हाथ जैसे नीचे आएगा सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाए क्रिया कमर की रीढ़ की हड्डी के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए हाथ कमर के ऊपर श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है पैर सीधे रहेंगे गर्दन आगे की तरफ चेहरा आगे की तरफ दृष्टि भी आगे की तरफ श्वास को छोड़ते हुए इस सांस को भरते हुए धीरे धीरे पीछे आए बीच में आके थोड़ा सा अनुभव लें अब श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे चेहरा सामने ही रखना है दृष्टि सामने रखनी है पीछे की तरफ जाइए चेहरा सामने रखिए और पीछे जाके थोड़ा सा जितना आप सहजता से जा सकते हैं अब वापस आ जाइए अगली क्रिया हाथों को नीचे ले लीजिए घुटनों को ऊपर की तरफ खींचना है जांघों से घुटनों को थोड़ा ऊपर खींच के थोड़ा सा रोक के रखना है फिर बिल्कुल ढीला छोड़ देना है ऐसा तीन बार करेंगे घुटनों को खींचेंगे कुछ क्षण रोक के रखेंगे और ढीला छोड़ देंगे आप बैठ जाइए उनको बैठाने के बाद में फिर थोड़ी सी क्रिया हमें करनी है इसमें दोनों हाथों को बांध लेते हैं बांध के पीछे की तरफ और बांध करके नीचे टिकाना है पीछे की तरफ अगर कोई ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है नहीं तो केवल हाथों को पीछे रख करके भी कर सकते हैं इसको सांस को करते हुए थोड़ा गर्दन को पीछे ले जाइए और गर्दन पूरी पीछे जाएगी चेहरा भी ऊपर जाएगा उस स्थिति में जाकर के गर्दन और कमर को ढीला छोड़ दीजिए थोड़ी देर हाथों के ऊपर सारा सहारा रहेगा थोड़ी देर वैसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए वापस आइए धीरे धीरे और इसी क्रम में आगे की तरफ झुकते जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे से धीरे धीरे जितने आप उठा सकते हैं सहजता से उठते जाएंगे चेहरा सामने की तरफ रहेगा थोड़ी से रखने का प्रयास करेंगे जितना कर सकते हैं आगे झुक के कमर को कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हाथ को जितना ऊपर ले सकते हैं ले लीजिए, थोड़ी देर रुक के वापस आइए सांस भरते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले गर्दन और कंधे के लिए भी करना होता है उसको खड़े रह के भी कर सकते हैं और बैठे बैठे भी कर सकते हैं तो पहले गर्दन का लेंगे इसमें गर्दन को पहले आगे झुकाना है फिर दाईं तरफ एक गोल चक्कर लगाना है इसमें ध्यान रखना है कि जितना बड़ा हम चक्कर लगा सकते हैं उतना बड़ा घेरा सिर का लगाना है किंतु खिंचाव अधिक नहीं हो गर्दन को ढीला रखते हुए चारों तरफ चक्कर लगाना है और चेहरे को नहीं घुमाना है केवल गर्दन को घुमाना है तो स्थितियां मैं आपके सामने रखता हूं पहले जो ठीक स्थिति है वो रख रहा हूं धीरे धीरे गर्दन को सामने लाएंगे यहाँ लाके गर्दन को ढीला छोड़ देना है बिल्कुल ढीला ढीला रखते हुए अब धीरे धीरे लय इधर का भाग ढीला छोड़ के और फिर जितना बड़ा घेरा हम कर सकते हैं उतना करते जाना है नेत्र खुले रहेंगे मन को गर्दन के ऊपर रखना है सामने तक लाके धीरे से सीधा करना है इसमें क्या नहीं करना है वो मैं बता रहा हूं गर्दन को आगे करके कई बार घूमने लेते समय यू चेहरे को घुमा करके फिर लेके जाते हैं। तो हमें यू चेहरा नहीं घुमाना है चेहरा सामने रखिए और फिर यू गर, केवल गर्दन को घुमाना है उससे जितना चेहरा घुमेगा अपने आप घूमेगा यूं चेहरे को घुमा करके और फिर इधर इस प्रकार से चेहरे को घुमाने की आवश्यकता नहीं है केवल गर्दन को तो ब्रह्मचारी करेंगे एक बार धीरे धीरे गर्दन को सामने लाएं मन को गर्दन पे रखना है ढीला छोड़ करके और धीमी गति से घुमाइए यहाँ जो अंतर आ रहा है उसको देखें ये जो क्रियाएं कराई जा रही हैं इसमें थोड़ा खिंचाव है पूर्वक खिंचाव है जिससे ऐसी स्थिति बनती है कि हम उपासना में ध्यान में देर तक स्थिरता से बैठ सकते हैं समय के अनुसार एक बार दाई तरफ से एक बार बाईं तरफ से अथवा समय हो तो तीन तीन बार भी करवाया जा सकता है वापस आ जाइए शिया ढीली होंगी और सरलता से स्थिर हो सकेंगे। अब कंधे के लिए हाथों को खड़े होंगे तो हम ढीला छोड़ देंगे और बैठे हैं तो ऐसे कंधों को आगे की तरफ लेते हुए गोल घुमाना है पीछे इसमें भी जितना बड़ा चक्कर हम लगा सकते हैं लगाएंगे लेकिन बल नहीं लगाना है अधिक थोड़ा शिथिल रखते हुए और कीजिए आगे की तरफ से ले कर और उसको कंधों को ऊपर उठाइए गर्दन सहज रहेगी उसमें कोई खिंचाव तनाव नहीं पीछे जाइए पूरा पीछे जा करके ये भी थोड़ा इनमें खिंचाव है जैसा आप कर्मचारियों को देख रहे हैं थोड़ा सहजता से लेकिन चक्कर पूरा लगा लेंगे इसी तरह से पीछे से फिर आगे की तरफ आएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे करेंगे एक या दो बार भी पर्याप्त रहेगा मन को वहां पर हमें लगा के रखना है और अंत में जो चीज हमने तड़ासन में की थी वो बैठे बैठे करनी है आसन में हम कैसे बैठे हमारी छाती कैसी रहे कमर कैसी रहे उसे सामान्यत हम ये कह देते हैं कि सीधा बैठना है लेकिन उतने से व्यक्ति को अनुभव नहीं हो पाता है और कुछ अलग स्थिति में भी रहता है। तो आसन की कमर छाती गर्दन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि कौन सी आदर्श स्थिति होती है उसके लिए एक प्रयोग है तो जैसे ताड़ासन में किया था वैसे करेंगे ऊपर की तरफ आ जाएंगे और जहां स्थान नहीं है वहां आप लोगों को हाथ चौड़े मत करवाइये कोई आपत्ति नहीं है सीधे यहीं से ही हाथों को ऊपर ले जाइए स्थान कम है पास पास में बैठे मूल उद्देश्य हमारा अलग है ऊपर लेकर के और पूरा खींचिए मिला करके और पूरा खींचने के बाद में आप अपनी एक स्थिति देखिए आपकी गर्दन कैसी है छाती कैसी है कमर पीठ कैसी है एक अनुभव बना लीजिए आप केवल हाथ को नीचे ले आइए या तो सीधे या तो दोनों तरफ से करा के धीरे धीरे लाके गर्दन छाती कमर वैसी की वैसी रहेगी और अब अपने को अनुभव करें कि अब मैं किस स्थिति में बैठा हूं बहुत सहज स्थिति और बहुत अच्छी स्थिति आपको स्वतः प्राप्त होगी इसको एक बार अनुभव बना के और पकड़ करके रखें कोई कुर्सी पे बैठा है तब भी इसी तरह से किया जाएगा तो ये कुछ क्रियाएँ थीं अब आप लोग भी खड़े हो जाइए ब्रह्मचारी भी करेंगे और आप लोग भी अनुभव कीजिए इसको गद्दे से आगे बगल में या आगे आ जाइए उस पर संतुलन में थोड़ी दिक्कत रहती है अपने बगल में आ जाइए सर्वप्रथम ताड़ासन हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेंगे हथेलियां ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर जाए गति धीमे धीमे रखनी है लयबद्ध रखनी है और ऊपर खींचिए हाथ को और जो पंजे से खड़े हो सकते हैं तो धीरे धीरे संतुलन रहे खड़े हो जाइए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए और शरीर को ढीले छोड़ते जाइए मन को शरीर पर केंद्रित रखेंगे कब खिंचाव आ रहा है कब ढीलापन आ रहा है व्यवस्थित रखेंगे नीचे आके हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर का अनुभव कीजिए इस आसन के करने से शरीर पर क्या प्रभाव आया त्रिकोणासन, दाएं हाथ को ऊपर की तरफ लेंगे श्वास भरते हुए पैरों को थोड़ा सा आधा एक फीट चौड़ा कर लीजिए धीरे धीरे लयबद्ध हाथ को ऊपर उठाइए श्वास भरते जाइए हाथ ऊपर पहुंच के जब नीचे जाने लगे तो श्वास को छोड़ते जाइए हथेली नीचे गर्दन को भी थोड़ी झुका दीजिए और स्थिति में जाके ढीला छोड़िए कमर को और पार्श को श्वास भरते हुए हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाइए हथेलिया नीचे की तरफ लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए धीरे धीरे दूसरे हाथ से बाए हाथ से हथेली को ऊपर रखते हुए श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुके हथेली नीचे की तरफ और स्थिति में जाके पार्श को गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएं। और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। इस सब को शारीरिक व्यायाम की तरह हमें नहीं करना है ध्यान से मन को वहां लगाते हुए श्वास पूर्वक करना अगली क्रिया दोनों पैरों को मिला लीजिए हाथों को कमर पे ले लीजिए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे चुके चेहरा सामने रहेगा चेहरा सामने चेहरा सामने रखते हुए पूरे आगे जाके कमर को ढीला छोड़िए गर्दन को ढीला छोड़िए श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे आएंगे अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं, चेहरा सामने रहेगा दृष्टि सामने रहेगी सामने देखिए आप में से बहुतों के चेहरे ऊपर की तरफ चले गए हैं पीछे चले गए हैं धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए हंस मुनि जी भी ध्यान देंगे और भी पीछे जब जाते हैं तो आप लोग पीछे जाते हुए जैसा अन्य व्यायामों में करते हैं गर्दन को सिर को पीछे की तरफ ले जाते हैं ऐसा नहीं करना है इसमें इसमें चेहरा सामने ही रहेगा और फिर पीछे की तरफ जाना है एक विशेष प्रयास विशेष प्रयोजन है इसका जिन मांसपेशियों पे हमें दबाव देना है घुटनों को नहीं मोड़ना है हमें पीछे झुकना नहीं है कि कितना हम मोड़ते हैं पैरों को सीधा रखते हुए अब पीछे की तरफ जाना है अब अगला अपने घुटनों को हाथों को नीचे कर दीजिए ढीला मन को घुटनों पर लगाइए और घुटनों को थोड़ा खींचिए और फिर ढीला छोड़ दीजिए खींचाओ और ढीलापन दोनों को अच्छी तरह अनुभव कीजिए तीन बार कर लें गर्दन की खड़े खड़े कर लेंगे हाथों को नीचे कर लें बगल में गर्दन को धीरे धीरे आगे लाएं। ढीला छोड़ दें बिल्कुल आगे लाके अब तई कंधे की तरफ गर्दन को घुमाना प्रारंभ करें जितना बड़ा घेरा आप बना सकते हैं बनाएं लेकिन गर्दन ढीली रखें ढीले रखते हुए पूरा एक चक्कर लगाएं नेत्रों को खुला रखें सामने आकर के धीरे से वापस सिर को सीधा कर लें जिनका भी चल रहा है वो करते रहें धीरे धीरे मन को गर्दन पे रखना है। दूसरी तरफ करेंगे गर्दन को आगे लाएं ढीला छोड़ दें और बाई तरफ से घेरा बनाएं कंधे कमर नहीं हिलनी इसमें केवल गर्दन को बाकी शरीर स्थिर सीधा खड़ा रहेगा अब आगे कंधे के लिए भी कर लीजिए कंधों को आगे की तरफ लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाइए हाथ नीचे ही रहेंगे कंधों को केवल आगे घुमाना है आगे लेके ऊपर ले, ले जाइए फिर पीछे ले आइए नीचे लाके ढीला छोड़ दीजिए फिर इसको पीछे लीजिए नीचे से पीछे की तरफ लेते हुए पर उठाइए कंधों को केवल कंधों को मन को कंधों पे केंद्रित रखें आगे ला करके नीचे तक लाके ढीला छोड़ दे आप बैठ जाइए आप जिस भी आसन में अभी बैठ सकते हैं बैठ लीजिए और अगली क्रिया करेंगे हाथों को पीछे की तरफ फंसा लीजिए पीछे मोड़ते हुए जो मोड़ सकते हैं तो मोड़ लीजिए नहीं तो सामान्य रूप से हाथ को टिका लीजिए जो मोड़ सकते हैं तो मोड़ के और टिका लीजिए टिका के और पूरे शरीर का भार उस पर टिका दीजिए पीछे और अब अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जा करके और पूरा ढीला छोड़ दीजिए गर्दन को पीछे ले जाइए पूरा ढीला छोड़ दीजिए अब धीरे धीरे गर्दन को आगे लेते हुए कमर को थोड़ा सीधा करते हुए पीछे का सहारा छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाएं इसमें चेहरा सामने की तरफ रखेंगे सांस छोड़ते हुए नीचे आए चेहरा सामने रखें आगे झुकते जाइए जितना झुक सकते हैं सहजता से और हाथ को जितना पीछे उठा सकते हैं और कमर को ढीला छोड़िए पैरों को ढीला छोड़िए आपकी जो जांघ की मांसपेशियां हैं घुटने हैं इनको ढीला छोड़िए चेहरा सामने की तरफ अब फिर जितना कर सकते हैं श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाथों को सामने ले लीजिए। प्रत्येक आसन के बाद में अनुभव कीजिए कि मेरे शरीर में क्या अंतर आये इस विधि से करने से अब आसन के लिए हमारी शरीर की विशेष रूप से कंधे छाती पीठ कमर की क्या स्थिति हो उसके अनुभव के लिए धीरे धीरे हाथ को ऊपर लीजिए ऊपर ले लीजिए श्वास भरते हुए मिला लीजिए और ऊपर खींचिए पूरा साम, दृष्टि सामने चेहरा सामने और इस स्थिति में अपने को गर्दन छाती कमर आदि को अनुभव कीजिए यही स्थिति बनाए रखते हुए केवल हाथ को नीचे ले आइए तो बगल से या सामने से सब कुछ बाकी वैसा ही रहेगा केवल हाथ को नीचे लाइए और नीचे घुटनों पर गोदी में हाथ को रख लीजिए टिका लीजिए अब अनुभव कीजिए आपकी क्या स्थिति है कमर कैसी है छाती कैसी है पीठ कैसी है और गर्दन की स्थिति कैसी है ये ध्यान के समय हमें बना के रखना होता है तो इतना यह आपने कुछ अनुभव किया अब आप अपना सहज हो लीजिए जैसे ऐसे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपको अच्छी अनुभूति होगी इसी स्थिति में बैठे रहेंगे तो नहीं तो सहज हो लीजिए ध्यान के समय कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं उनमें से एक तो जो पालक मारना है बैठते हैं अपने सहजता से बैठते ही है वो भी बैठ सकते हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं बाकी जो चार आसन हैं वो एक एक करके यहाँ पर बताए जाएंगे और आगे उनका आपको अभ्यास भी कराया जाएगा आप भी यहाँ पहले ये करेंगे मैं बताऊंगा और फिर आप ही अपनी जगह पे उसको लगाइएगा तो पहला आसन है सुखासन उसमें सुखपूर्वक सरलता से बैठते हैं। इसके लिए अपना बायां पैर नीचे लेंगे बायां पैर के पंजे के ऊपर दाएं पैर का घुटना और जांघ टिका देते हैं। और दाएं पैर का पंजा बाई जंघा पे घुटनों के ऊपर टिकाते हैं ऊपर लीजिए ऊपर लीजिए रविशंकर जी मेरे को भी देख लीजिए चाहे तो ये पैर रहेगा नीचे पंजा इस पे जांग को रख लेंगे और ये जो दूसरा पैर है इसको ऊपर ले लेंगे जैसा कई बार हम बैठते हैं ये सहस्ता से बैठ जाए इसमें पैरों को चौड़ा नहीं रखते हैं ये अगला आसन है वो हम करेंगे इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं और ज्यादा पीछे भी खींच के नहीं रखते हैं सहस्था से आपको जहाँ पैर पीछे आगे ठीक लगता है वहां पर कर लीजिए लगाइए एक पंजे पे दूसरा ही टिका रहेगा और इधर जो जो भी लगा सकते हैं लगाइए ठीक कीजिए हंस जी ये ये जो नीचे वाला पंजा है वो पीछे नहीं जाना है ज्यादा उसको आगे की तरफ रखना है इस स्थिति में घुटने अधिक भिचे हुए नहीं रहते खुले हुए रहते हैं तो अधिक देर तक जिनको घुटनों में समस्या है वो अधिक देर तक इसमें रह सकते हैं सुखासन और हाथ की स्थिति आप यहां रख सकते हैं गोदी में रख सकते हैं इसको वीरासन भी बोलते हैं वीरासन या सुखासन इससे आगे का थोड़ा सा अपेक्षाकृत कठिन आसन है लेकिन यह भी बहुत सरल है यह है स्वस्तिक आसन इसमें बाएं पैर को अभी जो आपकी स्थिति है पैरों को थोड़ा इसमें खोल लेते हैं बाएं पैर का पंजा दाएं पैर की पिंडली और जंगा के बीच में डाल लेते हैं दोनों के बीच के स्थान में अभी पहले वाले में बीच में नहीं था इसमें बीच में डालते हैं और दाहिने पैर का पंजा बाईं जंगा और पिंडली के बीच में ले लेते हैं दोनों के बीच के स्थान में उसको लगा के और पैर को थोड़ा सा चौड़ा कर करते हैं इसमें ढीला होता है ये जहां तक हो सके आपके घुटने नीचे टिके हुए होने चाहिए हाथों को सहजता से दोनों अलग अलग रूप में हैं है पे प्याय भी रख सकते हैं जैन मुद्रा में भी रख सकते हैं पंजे जांघ और पिंडली के बीच में आने चाहिए उसको खा जो जगह है उसको भर देंगे वो एक दूसरे को तो हमारी स्थिति शरीर की यहाँ टिकने की अच्छी तरह बनेगी आपका ये पंजा जांघ के ऊपर है जांघ और पिंडली के बीच के स्थान में रिक्त स्थान में इस खाँचे में इसको रखना है सहसी स्थिति इसे कहते हैं स्वस्तिकासन पहला था सुखासन ये दूसरा है स्वस्तिकासन ऊपर की स्थिति यथावत हमारी जैसी है वैसी रहेगी अच्छी अगला आसन है सिद्धासन इससे थोड़ा सा और वो कठिन है लेकिन फिर भी ठीक है इसके लिए दोनों पैरों को फैला करके पहले पहले आप देख लीजिए समझ लीजिए फिर आपको करवाएंगे बाएं पैर को मोड़ते हुए एडी के भाग को एकदम पीछे मूत्रेंद्रीय और मलद्वार के बीच के भाग में पीछे की तरफ सटा करके रखते हैं शरीर के जांघों के बीच के भाग में वो सटना चाहिए और दूसरा पैर उसी स्थान पर मूत्रिय के ऊपर के भाग में एडी उस पर टिकेगी दोनों टखने एक दूसरे के ऊपर इसमें आ जाते हैं पैर पहले की अपेक्षा और चौड़े हो जाते हैं तो आप लोग कीजिए पैर को फैलाइए पैर की एडी को बिल्कुल पीछे शरीर के मध्य में लगा दीजिए जो सहजता से कर सकते हैं कीजिए नहीं तो कोई बात नहीं है और दाएं पैर की एडी को भी ऊपर पीछे सटा लीजिए मध्य भाग में दोनों एडी और दोनों टखने एक दूसरे के ऊपर रहेंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे टखने एडी ये बीच में आएंगे पैर और, और अपेक्षाकृत चौड़ा हो जाएगा और उसमें बैठ जाइए इसे कहते हैं सिद्धासन आप लोग इसी में बैठे रहिए थोड़ा अनुभव कीजिए अगला अगलासन बताते हैं पदमासन ये इससे और कठिन है जो सहजता से कर सकते हैं युवा हैं बच्चे हैं ते हैं नहीं कर सकते तो ना कीजिए इसमें थोड़ा बल लगता है तो दोनों पैर फैला करके पहले दाहिने पैर को उठा के बाए पैर की जंघा के ऊपर रख लेते हैं जैसे इन्होंने रखा है अब बाएं पैर को उठा करके पिंडलियों को दाएं पैर की जंघा और पीछे की तरफ रख लेते हैं शरीर के निचले भाग को ढीला छोड़ देते हैं और हाथों को जैसी दो स्थितियां आप में से जो भी पसंद चाहे बीच में चाहे बीच में भी रख सकते हैं यह है पदमाशन तो धीरे से पैरों को फैला लीजिए दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर की चंगा पे ले लीजिए और बाएं पैर को उठा के दाए पैर की चंगा पे जबरदस्ती करके खिंचाव से हानि नहीं कर लेना सहजता से जिनको होता है वो करेंगे आप निचले भाग को ढीला छोड़िए इनको ढीला छोड़िए को कोई बात नहीं जिनको विपरीत पैर करने की आदत है यानी दायां ऊपर रखते हैं या बाएं तो कोई बात नहीं है जिनको सहजता से होता है उस तरह से कर लीजिए और ढीला छोड़ दीजिए गुड मॉर्निंग तो ये चार आसन हुए पहला सुखासन था वो थोड़ा सरल था उसमें पैर थोड़े निकट थे उसके बाद में स्वस्तिकासन पैर थोड़े फैले थे पंजे जांगों और पिंडलियों के बीच में थे फिर सिद्धासन उसमें एडी और टखने एक दूसरे के ऊपर थे पैर थोड़े और फैल गए थे और ये पदमासन जो अभी आपने लगा रखा है अब इसको आप सहजता से छोड़ दीजिए आसन में बैठते समय शरीर को शिथिल रखना बहुत आवश्यक होता है स्थिति भी हमारी बनी रहे और शिथिलता रहे पंद्रह मिनट की जो ध्यान पद्धति है उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपके सामने पहले रखूंगा और फिर पंद्रह मिनट उस ध्यान को हम सब करेंगे इसमें सबसे पहले आसन की स्थिति लगाते हैं नेत्रों को बंद कर लेते हैं और पैर से लेकर सिर तक शरीर में जहां भी कोई दिक्कत लगती है उसको देखते जाते हैं और ढीला छोड़ते जाते हैं पैरों को जंगाओं को ढीला छोड़ दिया नीचे देखा यदि कहीं कोई चुभन है तो थोड़ा सा उठ के ठीक कर लेते हैं व्यवस्थित कर लेते हैं अपने को थोड़ा सा एं बाएं घुमा करके ये देख लेते हैं कि मैं बीच की स्थिति में कैसे हूं बिल्कुल बीच की स्थिति अपनी रहे जिस स्थिति में आपको सबसे कम जोर लगेगा कि आगे जाते हैं तो पीछे बाहर पड़ेगा पीछे रहते हैं तो आगे की तरफ खिंचाव रहेगा तो बीच की स्थिति में थोड़ा कोई तिरछा बैठा है तो अधिक देर ध्यान करने में दिक्कत होती है इधर खिंचाव अधिक है कोई थोड़ा सा इधर बैठ जाता है तो एक तरफ अगर झुकाव है तो किसी का ये पैर सो जाएगा ये सुन्न हो जाएगा इत्यादि बातें हो सकती हैं तो अपने शरीर की स्थिति और उसमें बैठने से पहले एक इस और करते हैं दोनों हाथों को लेके और थोड़ा सा ऊपर उठ करके और यूं धीरे से बैठ जाते हैं तो ऊपर जब हम उठते हैं तो मांसपेशियों की स्थिति जो बनी होती है नीचे यथास्थिति में आते फिर हम बैठ जाते हैं नहीं तो कई बार हम बैठते हैं कोई मांसपेशी थोड़ी सी तिरछी होती है कोई ऐसी होती है तो वहाँ समस्या हो सकती है अपने को आप सहज नहीं है तो थोड़ा ऊपर उठ करके और सीधे बैठ जाएंगे तो जब आपको ध्यान कराया जाएगा अपने को शिथिल करते जाना है गर्दन हाथ सीधे ऐसे अकड़ के नहीं बैठना है लेकिन सहजता से रख करके बैठना है तो पहले आसन कराया जाएगा उसके बाद में जो ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र बोला जाएगा उसमें ध्यान रखना है उसी धुन से मेरे साथ साथ धीमे धीमेश्वर से बोलना है एक बार मैं बोल के बताता हूं जो धुन को पकड़ लें वो उसके अनुसार चलें और नहीं तो चुप रूप रहेंगे अभी केवल आपको सुनना है प्रचोदया इस धुन से आगे जब करवाएंगे तब बोलेंगे फिर संकल्प कराया जाएगा मैं बोलूंगा आप मन में उसी अनुसार विचार करेंगे फिर एक मिनट के लिए दीर्घ श्वसन होगा मन को नासिका के अग्रभाग में नथुनों पर केंद्रित कर लेंगे और धीमा लंबा श्वास भरेंगे श्वास को अनुभव करते रहेंगे और धीमा ही लंबा श्वास छोड़ेंगे लयबद्ध बिना झटके के एक प्रवाह में श्वास को लेना है और छोड़ना है मन को यहीं पर रखेंगे उसके बाद में तीन बाह्य प्राणायाम हैं इसमें पहले श्वास को भरेंगे थोड़े वेग के साथ में बाहर निकाल देंगे पेट को अंदर करेंगे और मूलेंद्रिय को ऊपर खींचेंगे रोक के रखेंगे थोड़ी घबराहट होने तक यथाशक्ति रोक के रखेंगे और जब श्वास लेने की इच्छा करें तो पेट को ढीला छोड़ते हुए मूलेंद्रिय को ढीला छोड़ते हुए श्वास को अंदर फर लेंगे यदि आपको आवश्यकता लगती है एक दो और श्वास लेने की तो उनको ले लेंगे नहीं तो इसी विधि से दूसरी बार और तीसरी बार भी करेंगे मैं उस समय भी आपको बोल के बताऊंगा वैसा वैसा करेंगे जिनको उच्च रक्तचाप है हृदय की समस्या है वो लोग बहुत कम करेंगे जोर बिल्कुल नहीं देंगे अथवा केवल दीर्घ श्वसन वो करते रहेंगे इसके बाद में प्रत्याहार मन को बाह्य इंद्रियों से हटा करके और निराकार सर्वव्यापक परमात्मा में मन को टिकाना है वहाँ पर मन में निराकार परमात्मा का स्मरण रखना है उसके बाद में धारणा धारणा का मतलब है किसी एक स्थान पर मन को टिकाना होता है जिनका स्थान पहले से चयन है वहाँ रख लेंगे नहीं तो नए व्यक्ति हैं वो न भी प्रदेश हृदय प्रदेश कंठ प्रदेश अथवा जीभ का अगला भाग अंदर मन को रखेंगे अथवा नासिका का अग्र भाग भ्रू में और मूर्धा पे ऊपर जो नए हैं वो प्राय करके या तो हृदय में लगा लीजिए या तो मूर्धा में लगा लीजिए एक ही स्थान पर थोड़ी देर के लिए आपको टिकना है और अंदर ही अंदर वहां की संवेदना को पकड़ना है इन स्थानों का चित्र मन में नहीं लाना है अंदर से वहां अनुभव करना है कि क्या हो रहा है वहां कुछ हल्कापन है या भारीपन है जो आपको अनुभूति लगे थोड़ी देर के लिए ये धारणा लगानी है इसके बाद में ध्यान प्रारंभ करेंगे ओम का एक बार लंबा उच्चारण करेंगे बोल करके ऊंचे स्वर से उसकी धुन मैं आपको बताता हूं दूसरी बार में उपांशु जप केवल होट को हिलाते हुए बहुत धीमे स्वर से करेंगे और उसके बाद में मानसिक जप करेंगे पहली बार ईश्वर के सर्वरक्षक अर्थ को मन में रखेंगे पहली बार सर्वव्यापक को जब तेज बोलेंगे दूसरी बार सर्वरक्षक अर्थ को और तीसरी बार जब मौन करेंगे तो निर्विकार अर्थ को ये मैं उस समय भी बोलता रहूँगा और आप लोग उस तरह की भावना बनाएंगे मैं एक बार आपको धुन बोल करके बताता हूँ इसी तरह फिर अंत में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक बार ओम का उच्चारण और तीन बार शांति का उच्चारण करते हुए इसे हम समाप्त करेंगे तो अब 15 मिनट की ध्यान के लिए आप लोग तैयार हो जाइए अपने आसनों की स्थिति बनाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें पैर से लेके सिर तक शरीर का निरीक्षण करें पैरों को ढीला छोड़ दें चंगाओं को कूलों को ढीला छोड़ें कमर सीधी चेहरे पर प्रसन्नता का मुदिता का भाव मन में शांत स्थिति पूरे ध्यान काल में शरीर की यही स्थिति बना रखनी है बिना हिले डुले नेत्रों को पूरे समय बंद ही रखना है ओम और गायत्री का उच्चारण कल्प हे परम पिता परमात्मा विविध दुखों की निवृत्ति के लिए और जीवन में सुख शांति के लिए मैं अपने पूर्ण पुरुषार्थ से श्रद्धा और भक्ति से ध्यान करूंगा आपकी कृपा मेरे साथ विद्यमान है दीर्घ श्वसन मन को दोनों नथनों पर ले आए श्वास को अनुभव करें श्वास को धीमा लंबा, लय पत्थ भरें और इसी प्रकार से छोड़ें आते जाते श्वास को मन से अनुभव करें पूर्ण नियंत्रण के साथ दीर्घ श्वसन से रुकेंगे बाह्य प्राणायाम श्वास को अंदर गहरा भरें, बिना झटके के तेजी से श्वास को बाहर फेंक दें पेट को पीछे की तरफ खींचें, मूल को ऊपर की तरफ खींचें मन में ओम का जप श्वास को यथाशक्ति बाहर रोके रखें थोड़ी घबराहट होने पर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे बिना झटके के पेट को ढीला छोड़ते जाएं और मूल को भी ढीला छोड़ दें इसी प्रकार से दूसरी और तीसरी बार करेंगे श्वास को अंदर गहरा भरके बिना झटके के तेजी से श्वास को बाहर फेंकते हैं, पूरा श्वास बाहर निकाल दें पेट को पीछे की तरफ खींचें, मूल को ऊपर खींचें। ओम का जब सामर्थ्य पूरा होने पर धीरे धीरे श्वास को अंदर लें पेट को ठीला छोड़ते हुए और मूल को ठीला छोड़ते हुए इसी प्रकार से तीसरा बाह्य प्राणायाम तो मन की स्थिरता को आप प्रत्याहार में लगाएंगे मन में निराकार सर्वव्यापक परमात्मा का भाव बनाए मन को बाह्य इंद्रियों के विषयों से पृथक रखते हुए अंतर्मुखी रखें यदि कोई विषय अनुभव में आ रहा है तो वहां से मन को हटाकर पुनः निराकार परमात्मा में टिका दें अंतर्मुखी शांत स्थिति आप मन को शरीर के एक भाग पर टिका दें धारणा हृदय प्रदेश अथवा भूमध्य मन को अंदर ही अंदर उस स्थान पर पहुंचाए और उस स्थान की संवेदना को कड़े इससे मन वहीं पर टिक जाएगा मन को यहीं धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए अब ध्यान ओम का एक बार ऊंचे स्वर से उच्चारण मन में ईश्वर के सर्वव्यापक अर्थ की भावना श्वास करें। डूबा हुआ मैं चेतन अणुस्वरूप आत्मा दूसरी बार उच्चारण मंदस्वर से मन में ईश्वर के सर्व रक्षक अर्थ की भावना श्वास भरें परमात्मा हम सब की रक्षा कर रहा है वह सर्व रक्षक है अब आके मानसिक जग मन में ओम का उच्चारण और निर्विकार अर्थ की भावना मानसिक जप प्रारंभ करें परम पिता परमात्मा अज्ञान से दूर राग द्वेश से दूर शुद्ध पवित्र निर्विकार निर्विकार परमात्मा की सन्निधि में बैठा मैं आत्मा अपनी वर्तमान में निर्विकार स्थिति को देखें राग और द्वेश से दूर शांत संतुष्ट निर्विकार परमात्मा की सनिधि में अपनी निर्विकारता को देखें अपने किसी एक दोष को मन में लाते हुए उसके स्मरण के साथ देखें अभी मैं इस दोष से पूर्ण पृथक हूं इस दोष से प्रभावित नहीं हूं ये दोष मेरे से दूर है इस दोष से मुक्त अभी मैं निर्विकार अवस्था में हूं ओम का मानसिक जप निर्विकार परमात्मा की भावना और अपने को निर्विकार स्थिति में देखना आप धीरे से रुकते हुए आज के ध्यान के लिए परमात्मा को धन्यवाद और कृतज्ञता हे दया निधे आपकी कृपा से मैं इसी प्रकार जब उपासना ध्यान करता हुआ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त कर सकूं। आपकी कृपा मेरे साथ इसी प्रकार विद्यमान रहे एक बार ओम का फर्टीन बार शांति का उच्चारण धीरे गति करें नेत्रों को धीरे धीरे थोड़ा सा खोलें, मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए संतुलन पूर्वक धीरे धीरे उठकर के और आगे के लिए प्रस्थान करेंगे ओ शम